महाभारत सभा पर्व सभापर्व अध्यायः युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के विषय में जिज्ञासा वै सम्पावाच संपूजाथाभ्यु महर्षे वचना प्रत्युवाचापूर्वेण धर्मराज्यो युधिष्ठिरः वैश्यम जी कहते हैं जन्मेजय देवर्षि नारद का यह उपदेश पूर्ण होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने भली भांति उनकी पूजा की तदनंतर उनसे आज्ञा लेकर उनके प्रश्न का उत्तर दिया युधिष्ठिर वाच भगवन् न्याय आहित यथावद्धर्म निश्चय यथाशक्ति यथा न्याय कृतेम विधि विधिर्मय युधिष्ठिर भोले भगवन आपने जो, जो राज धर्म का यथार्थ सिद्धांत बताया है वह सर्वथा न्यायोचित है मैं आपके इस न्यायानुकूल आदेश का यथाशक्ति पालन करता हूँ राजभर्यथा कार्यम पुराव तरशय यथा पुरा न्यायोपनीतार्थम कृतम हे तो मदर्थव इसमें संदेह नहीं कि प्राचीन काल के राजाओं ने जो कार्य जैसे संपन्न किया वह प्रत्येक न्यायोति सकारण और किसी विशेष प्रयोजन से युक्त होता था वो सतपथम तेषा जात मीक्षा महे प्रभो न तो शक्यम तथा गंतुम यथा तयनतात्मी प्रभो हम भी उन्हीं के उत्तम मार्ग से चलना चाहते हैं परंतु उस प्रकार सर्वथा चल नहीं पाते जैसे वे नियतात्मा महापुरुष चला करते थे वै सम्वाच एवं धर्मात्मा स धर्मात्माक्यम तदिपूज्य मुहूर्तालच दृष्ट् लोकचर मुनि नारद सुस्थमा सीनमु उपासीनो युधिषि अपृक्षत पांडवस्तराज मध्ये महाद्युति वह संपाण जी कहते हैं जन्मे जय ऐसा कहकर धर्मात्मा युधिष्ठिर ने नारद जी के पूर्वोक्त प्रवचन की बड़ी प्रशंसा की फिर संपूर्ण लोकों में विचरने वाले नारद मुनि जब शांतिपूर्वक बैठ गए तब दो घड़ी के बाद ठीक अवसर जानकर महातेजस्वी पुत्र राजा युधिठिर भी उनके निकट आ बैठे और संपूर्ण राजाओं के बीच वहाँ उनसे इस प्रकार पूछने लगे युधिष्ठिर्वाच भवान संचरते लोकान् सदा नाना विधान बहुन्न ब्रह्मणा निर्मितान पूर्वम प्रेक्ष माढ़ो मनोज वह ने पूछा मुनिवर आप मन के समान वेगशाली हैं अत ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में जिनका निर्माण किया है उन अनेक प्रकार के बहुत से लोगों का दर्शन करते हुए आप उनमें सदा बेरोक टोक विचरते रहते हैं ऐसे भवता काचिन दृष्टपूर्वा सभा क्वचेन येयसे ब्रह्म तन्म तन्मृक्षत ब्रह्मण क्या आपने पहले कहीं ऐसी या इससे भी अच्छी कोई सभा देखी है मैं जानना चाहता हूँ अतः आप मुझसे यह बात बतावे वे समवाच तथु नारद दस धर्मराजस्तम पांडव प्रत्युवाचेद स्वयं मधुरयागिरा वै सम्पान जी कहते हैं जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर का यह प्रश्न सुनकर देवर्षि नारद जी मुस्कराने लगे और उन पांडव कुमार को इसका उत्तर देते हुए मधुरवाणी में बोले नारद्वाच मानुषे सो नात दृष्टपूर्वा न च्रुता सभा मणिमयिराज यथेय तव भारत नारद जी ने कहा तात भरतवंशी नरेश मणि एवं रत्नों की बनी हुई जैसी तुम्हारी यह सभा है ऐसी सभा मैंने लोक में न तो पहले कभी देखी है और न कानों से ही सुनी है सभां तो पितृराज से वरुस्त च धीमत कथेस्ेत कैलास निलय से ब्रह्मणस्व्या कथेस्े ग्रम दिव्यादिव्य उपेताणी दितृगण साध्यई यजभिता जुष्टा मुनिगण शान्तर्वेदय दक्षिण यदि श्रवणे बुद्धिर्वर्तते भरतर्षभ भरतश्रेष्ठ यदि तुम्हारा मन दिव्य सभाओं का वर्णन सुनने को सुख हो तो मैं तुम्हें पितृराज यम बुद्धिमान वरुण स्वर्गवासी इंद्र कैलाश निवासी कुबेर तथा ब्रह्मा जी की दिव्य सभा का वर्णन सुनाऊंगा जहाँ किसी प्रकार का क्लेश नहीं है एवं जो दिव्य और अदिव्य भोगों से संपन्न तथा संसार के अनेक रूपों से अलंकृत है वह देवता पितृगण साध्यगण याजक तथा मन को वश में रखने वाले शांत मुनिगणों से सेवित है वहां उत्तम दक्षिणाओं से युक्त वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान होता रहता है नारदे नैवस्तु धर्मराजोष्ठि प्राजलिर्भ्रतृभि साधं तय सर्व दिवजोत्तमी नारद प्रत्युवाचेद धर्मराजो महामना सभा कथयता सर्वास्त्रोत मेक्षा नारद जी के ऐसा कहने पर भाइयों तथा तो संपूर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मणों के साथ महामनस्वी धर्मराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा महर्षे हम सभी दिव्य सभाओं का वर्णन सुनना चाहते हैं आप उनके विषय में सब बातें बताइए किन द्रव्यास्था सभा ब्राह्मण किम विस्तारा कि आयता पितामहम चकेत सभाजा पर्युपास ब्रह्मन उन सभाओं का निर्माण किस द्रव्य से हुआ है उनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है ब्रह्मा जी के उस दिव्य सभा में कौन कौन सभासद उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठते हैं वास्व देवराजम चयम वै वस्वतम च के वरुण चुबेरम चभायाम इसी प्रकार देवराज इंद्र वै यम वरुण तथा कुबेर की सभा में कौन कौन लोग उनकी उपासना करते हैं एक तत्सर्व ये वधतत स्तव स्रोतमेक्षा सहिता परम कौतूहलंभी ब्रह्म हम सब लोग आपके मुख से ये सब बातें यथोचित रीत से सुनना चाहते हैं हमारे मन में उसके लिए बड़ा कौतूहल है एवं मुक्त पांडवे नारद प्रत्यषत क्रमेण राजस्ता श्रुजंता मिहन सभा पांडु कुमार युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर नारद जी ने उत्तर दिया राजन तुम हमसे यहाँ उन सभी दिव्य सभाओं का क्रमश वर्णन सुनो ये श्री महाभारत सभा परमढ़ी लोकपाल सभाख्यान युधिष्ठिर सभा जिज्ञासायाम षोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत सभा पर्व के अंतर्गत लोकपाल सभाख्यन पर्व में युधिष्ठिर की दिव्य सभाओं के, के विषय में जिज्ञासा विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ